शिष्ट जी ने कहा जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा वे इंद्रियों के विषय विकारों में रमने वाले जीवों का संग नहीं करना चाहिए बुद्धि नीचे चली जाती दुष्ट संग न दे विधाता तुलसीदास जी ने कहा मरुभूमि का मृग हो जाना अच्छा है लेकिन विषय विकारों में रमने वाले राग द्वेश में उलझे हुए जीवों का संपर्क जीव अच्छे अच्छे साधकों को भी तबाह कर देता है नीचे गिरा देता है। त्रिबंध करने से दोष मुक्त होगा चित्त विकारों पर विजय और उर्दगमन की सिद्धि भी आ जाती तनाव चिंता आदि से रक्षा हो जाती है जाल अंदर बंद करने से टेंशन तनाव गायब हो जाता है हृदय की गति और श्वासोश्वास तालबद्ध चलने लगता है विकारों पर विजय आने लगती नारी शुद्धि होने से मन बुद्धि शुद्ध और फिर शुद्ध ब्रह्म में आसानी से विश्रांति मिलती बुद्धिमान सुखदेव जी ने पिताश्री का आदर सहित गुरु किनाराय पूजन किया लग गए तो इतने महान में मने के सात दिन के अंदर परिषद को भागवत सुनाते सुनाते अपना वरदास्त सिर पर रखकर ब्रह्म ज्ञान करा दिया साक्षात्कार करा दिया फिर कथा करने नहीं गए फिर भटकने नहीं गए अभी भी सुखदेव जी का आदर बुद्धिमान विद्वानों के हृदय में सत्संग को कथा को जो लोग आजीविका बनाकर परिवार का पालन करते वो कथा के राज्य को जानते ही नहीं भगवत कथा भगवत विश्रांति की शांत सुखाए के लिए स्वस्वरूप निषण हरी कथा ही कथा बाकी जग की व्यथा महामुनि सुखदेव जी वर्षो तक समाधि में बंद करके पंद्रह प्राणायाम करना है। को लिया, मूल बंद पेट को अंदर किया और ज्ञान बंदी को की बंद। छ में आता है तो निगल जाते बड़ा भारी नुकसान होता है हाथों पर बहुत भारी नुकसान पड़ता है और बीमारियां होती मुंह में कफ आ जाए तो अंदर नहीं लेना चाहिए बाहर फेंक के आना चाहिए थोक के नहीं तो छोटा बर्तन रखना चाहिए नहीं तो, तो लिया माल जैसा रख कफ उसमें ले लेना चाहिए खांसने के बाद मुंह में आया हुआ कफ कभी नहीं निकलना चाहिए और जिनको ज्यादा कफ है वो कुछ दिन धानी और चने खाए नाक से सांस लें रम रम जप करें और बाहे से छोड़े दो तीन बार तो कफ सब बाहर आ जाएगा अब के बाद पंद्रह बीस पच्चीस दिन बिना नमक का भोजन करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी पंद्रह से बीस नीम के पत्ते दो काली मिराज चबाकर पानी पीने से खुजली और चमड़ी की बीमारियां ठीक होगी ये सब शरीर को स्वस्थ रखने के मन को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर और मन के स्वास्थ्य का मतलब है कि आत्म चिंतन करके मुक्त आत्मा हो जाए शरीर का कितना भी ख्याल रखो अंत में तो बुढ़ापा आता है रोग आते हैं मृत्यु आती लेकिन जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता बुढ़ापे में वृद्ध नहीं होता बाल्यकाल बदल जाता है फिर भी जो रहता है यौन बदलता है फिर भी जो रहता है दुख और सुख बदलते फिर भी जो रहता है गुरु कृपा से उस तत्व में टिकना बड़ी बहादुरी ये विद्या गुरु परंपरा से ही पचती, है उसके सिवाय नहीं पचती। इसकी व्याख्या तो कोई भी कर लेगा किताब पढ़कर बड़े बड़ा भाषण लेक्चर तो कोई भी दे देगा लेकिन अनुभू टिकना ये गुरु की कृपा के बिना नहीं होता गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य से परम मंगल घाट वाले बाबा के पास मेरे सामने एक प्रोफेसर आया प्रोफेसर ने कहा बाबा मुझे शांति चाहिए बाबा ने कहा गीता पढ़ाकर बोले महाराज <laughs> गीता गीता पे तो मैं लेक्चर देता हूं मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ गीता गीता मेरी पढ़ी हुई है पढ़ता हूं और उस पर मैं प्रवचन करता हूं बाबा ने कहा गीता प्रवचन किया दूसरों को सुनाने के लिए अब तुम अपना कल्याण करने के लिए गीता पढ़ो तो भाषण करना प्रवचन करना कथा करना ये कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है बड़ी बहादुरी तो ये है कि गुरु के प्रसाद को जैसे सुखदेव जी ने व्यास जी के प्रसाद को आत्मसात कर लिया था परीक्षा को साक्षात्कार करा दिया वस्ना रहित नारायण पद में स्थिति हो गई ये मनुष्य जीवन का फल है कल बताया था कि इंद्र ने उस दायित्य से पूछा कि तुम्हारा राज्य चला गया शत्रु तुम्हारा इतना विरोध कर रहे तुम्हारे को रहने का नहीं मकान नहीं घर नहीं तुम्हारा राज्य यश वैभूत सब शत्रुओं ने धोखा करके ले लिया और फिर भी तुम प्रसन्न कैसे दिखाई देते हो नमोची दैत्य राज तुम्हारे प्रसन्नता का क्या कारण है तो नमोची दैत्य ने कहा कि राज्य पहले था नहीं और बाद में भी नहीं रहता जब शरीर पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो राज्य मेरा चला गया ऐसा याद करके शोक करना दुखी होना ही तो शत्रुओं का मनोरथ पूरा करना शत्रुओं ने दुख का परिस्थिति पैदा की दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है राजन फरियादी जीवन कुछ लोग तो हितेशी में भी फरियादी विचार करके अपना पुण्य नाश करके दुखी हो जाते और कुछ लोग तो शत्रु में भी क्षमता रख के नमोची दैत्य नहीं उत्तम पद का आश्रय देते तो नमोची दैत्य राज ने कहा कि शत्रु ने राज्य ले लिया मेरे को कष्ट दिया दर्द दर की ठोकर खा रहे तो शरीर खा रहा है, तो खा रहा है। इसका अपना प्रारब्ध होता है कोई किसी को दुख नहीं देता को का को नहीं दुख सुखत करी दाता निज कृतक कर्म वो गति देवरा था निषाद को लक्ष्मण जी ने बताया निषाद राज कह रहे थे कि कही कहीं ने दुख लिया राम जी को लक्ष्मण तुम भी देखो नंगे रात जाग रहे राजकुमार और यहां उधर दर की ठोकर अयोध्या छोड़ के दूसरी रात्रि जहां राम जी विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण चौकी कर तो लक्ष्मण ने दत्य राज को राज को टोक दिया कई कई ने दुख नहीं दिया जो अवश्य होनी होती है वो होती है इसमें कई कई माता का दोष नहीं दंड कारण में लक्ष्मण और राम जी पहुंचे कुटला कहां बनाऊ रामजी ने कहा जहां ठीक लगे बना लो लक्ष्मण उदास हो गए और दुखी ऐसे हुए कि लक्ष्मण अपने को रोक ना पाए लक्ष्मण अश्रु प्राप्त करते विलाव करते हुए अकेली झाड़ियों में रो रहे थे तो जनक सीता जी को आवाज सुनाई पड़ा लक्ष्मण भैया रो रहे कारण पूछा तो लक्ष्मण बोलते कि आज मेरा कोई अपराध हो गया जो प्रभु जी ने मेरा त्याग कर दिया क्या अपराध हो गया कि मुझे पता नहीं प्रभु जी बताएंगे तो मैं अपने गलती को सुधारूंगा सीता के राम जी के पास गई लखन भैया से क्या अपराध हुआ है वो रो रहे हैं राम जी कहते ऐसा तो कोई अपराध नहीं है बोला है लखन को लखन क्यू भैया कौन सा अपराध हुआ क्या अपराध हुआ बोले प्रभु मुझे तो पता नहीं लेकिन आपने मेरा त्याग कर दिया तो अपराध हो गया होगा राम जी बोलते मैंने तो तुम्हारा त्याग नहीं किया आपने कहा है कि जहां तुम्हें ठीक लगे वहां जाके कुठिया बना लो तो मुझे आपने छोड़ दिया मन के हवाले और मन तो सदियों से जीव को भटकाता था, था आपने मेरा त्याग कर दिया पर वो ऐसे करके लक्ष्मण फिर फुट फुट कर लगे तो राम जी ने बात को संभाल लिया कि नहीं नहीं लखन भैया ऐसी बात नहीं आ जाओ देखो ये ये जमीन समतल है और पानी भी नजीक पड़ेगा और यहां छाया भी है यहां बनाओ मेरी आज्ञा है यहां बनाओ तो कितनी दूरदर्शिता रही होगी लक्ष्मण में कि राम जी बोलते जहां ठीक लगे वहां करू तो लक्ष्मण को चुभ गया कि मेरे को मन के अधीन कर दिया ब्रह्मवेताराम जी स्व क्या स्वमी स्थित है और मैं तो मन में और मन को जो ठीक लगेगा वो तो मन ले जाएगा इंद्रियों के जगत में इंद्रिया के जगत में ले जाए उससे तो बड़े बड़े भाषण करने वाले भी भटक रहे मार खा रहे बेचारे मैं तो क्या धर्म का ज्ञान रखता हूं मेरे को तो कोने में बैठा दे ऐसे पंडित लोग बड़े बड़े शास्त्र के लोग और जैसा मन में आता है ऐसे करते हो तो बेचारे माया के डंडे खा रहे और मेरे को भी मन के हवाले कर दिया प्रभु जी नि ठीक लगे करो तो। सुरेश क्यों आगे निकल गया क्यों सुरेश के आगे निकलने में जैसा मन को ठीक लगे ऐसा नहीं जैसा बापू की आज्ञा हो ऐसा करो तो मान अपमान ये वो सब व्यवहार में बचाने की बहादुरी बढ़ रही मान बचाना भी बड़ी बहादुरी मान की चाह न रहना ये मान बचाने की ताकत हम सबसंग दुरा दुर करके और इंदौर पहुंच के सुरेश के तो ऐसी तैसी रखते हैं सुरेश क्या होता तो फिर सुरेश ने देखा कि बापू तो निकल गए तो सुबह बस स्टैंड पे गया और बस पकड़ के फिर इंदौर पहुंच गया कोई फरियाद नहीं तो इतना वक्ता इतनी बाबाई हो रही और बस में धक्का धक्की मैं बताओ ऐसा नहीं कि फरियाद किया नहीं मन में हुई नहीं तो मन में फरियाद ना होना समूची दैत्यराज ने बाजी मार ली जब दैत्य के शरीर में आदमी सम्मान हो सकता है नमोची दैत्य राज शत्रुओ ने दुख दिया है राज्य छीन लिया है रहने को घर नहीं खाने को अन्न नहीं जहां तक अंदमूल का टुकड़ा चबाकर जी रहे हो न मुझे फिर भी तुम तो मेरे प्रसन्न बोले वो तो मेरी घर की अपनी चीजें है न प्रसन्न था तो राज्य तो पहले नहीं था बाद में नहीं रहे लेकिन जागृत आती है चली जाती सपना आता है चला जाता है सुश्रुद्धि आती है चली जाती फिर भी जो रहता है वो मौत के बाद भी रहता तो मैं वो नित्य आत्मदेव परमात्मा के अनुसंधान में अपने को परितृप्त रखता हूं बीते हुए का शोक नहीं करता श्य के शेख चिल के किले नहीं मानता इसलिए मैं वर्तमान में आनंदित परमात्मा स्वभाव में रहता हूं नमुची दैत्य कितना पुण्यात्मा रहा होगा समता शास्त्र में दैत्य की महिमा आती नमुची दैत्य राजो गए राजा राज, राज चिन गया ब्रमगल में भटक रहे और इंद्र उनका सत्कार करते कि तुम इतने प्रसन्न दिखाई देते हो। लोग बोलते हैं, मेरा मन नहीं लगता मेरा बेटा नहीं मानता मेरा पति ऐसा नहीं करता मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती। मानो ठेका लिया है क्या ऐसा होना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा है जो होगा वो अच्छा ही होगा ये नियम पक्का है तुम ईश्वर में रहो दूसरों को ईश्वर में रखने में सहायता सब ठीक है मूर्ख लोग ऐसा मानते कि भगवान ने दुनिया बनाई और कोई कमी रह रख दी भगवान ने भगवान की अक्ल कुछ कम है तो हम दुनिया को सुधार देंगे सुधारक ऐसा सोचते होंगे कि हम संसार को सुधार दें महापुरुष सुखदेव जी व्यास जी ये संसार को सुधारने का नहीं करते उनका तो सहज घरों भाव संसार को सुधारना अथवा तो किसी व्यक्ति को सुधारना हूं ऐसा उन महापुरुषों में नहीं होता आप हाथ पैर धो रहे हैं तो क्या आपको लगता है क्या हाथ पैर को सुधारना हूं आप संस्कार करते हैं परिमार्जन करते हैं ंग पूर्ति भी करते तो क्या लगता है क्या मैं ये कर रहा हूं स्वह ऐसे पुरुषों के द्वारा ही मंगल ही मंगल होता जो सुधार सुधार का ठेका लेते अथवा तो सुधार के नाम से वाह वही वो नाम बनते वे तो अपना ही बिगाड़ करते तो दूसरी का सुधार क्या करे मिल जाए सत्ता मिल जाए वावाही मिल जाए तो देहाध्यास में रहेंगे ना देह देभ्यास में ही वावाही की भूख होती मेरा नाम हो जाए मरने वाले शरीर के नाम के पीछे मरे जा रहे <laughs> बहुत उचित समझ के धनी हुए थे पथिक की मार ले नाम का नाम होगा जिस शरीर का नाम रखा उसका नाम होगा शरीर को आराम मिलेगा अपने को क्या मिला जलाने वाले शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा अथवा तो शरीर के नाम का नाम होगा अपने को क्या मिला कितनी ऊंची समझ तो व्यर्थ समय खोने को नहीं करोड़ रूपया दे दोगे तो भी भी एक मिनट आयुष से नहीं बढ़ा सकेगा कोई ऐसा कीमती तुम्हारा समय उस समय को तुम कहां खो रहे हो सुखदेव जी के नाई इंद्रिय संयम मन के एकाग्रता करके बुद्धि को परमात्मा में लगा रहे हो इंद्रियां जहाँ कहती है मन जहाँ कहता है बुद्धि जहाँ भटकती है वहां भटक रहे अपने अंदर में गोता मार के, के बुद्धि सासू में भटकती है कि बहु में भटकती है कि इधर भटकती कि उधर भटकती प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाणाम सर्व रोगाणाम सर्वदोषाणाम प्रज्ञा के अपराध से सारे रोग सारे दुख सारे दोष आ जाते हैं इसलिए प्रज्ञा को भगवत प्रसाद जा बनानी चाहिए तो रजोगुण से तमोगुण को दूर करे यहां सतोगुण बढ़ाकर रजोगुण को जीत ले और फिर सत्य गुण भी सत्यो सभी भगवान में विश्रांति पाकर भगवत प्रसाद या बुद्धि का भगवत प्रसाद या बुद्धि के बाद दुख नहीं होते हुआ तो पानी में लग गए फिर तत्व तो प्रसाद या बुद्धि यह काम कर लिया तो बस हो गया बुद्ध किसी को कहने नहीं जाते कि मेरे नाम का प्रचार करो बुद्ध ने तो यहां तक तो कह रखा था कि मेरा चित्र नहीं रखना कहीं फोटो नहीं रखना और धरती पर बुद्ध की जितनी प्रतिमाएं उतनी शायर किसी की होगी समुची दैत्य सम्वान नमोची दैत्य सम्वान शीलवान शीलवानों से कहते हैं जो किसी में दोष या शम ना करे किसी का अहित ना सोचे अहित ना करे उस सीढ़ी में भी बड़ी ताकत होती प्रहलाद शीलवान थे और इंद्र देश बदलकर पहलाद के सेवक हो गए थे वो सीढ़ी का दान लेने के लिए हुए स्वामी प्रसन्न होंगे तब तो सीढ़ी देने किसी का बुरा ना सोचना किसी का बुरा ना चाहना किसी का बुरा ना करना फिर मां छाती पे बैठ के दवा पिलाते तो उसे अपराध नहीं होता पिता ताड़न करता है तो उसे अपराध नहीं लगता क्योंकि वो बुरा नहीं सोचते बुरा नहीं चाहते बुरा नहीं करते दुर्जन की करुणा बुरी भनो साई को त्रास सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस तो मूर्ख बच्चे मां बाप की ऊंचाई को नहीं समझते वे स्कूल से भाग जाएंगे घर से भाग जाएंगे दस सेकंड में एक लड़का स्कूल से भाग जाता है अमेरिका, घर भी नहीं रहता स्कूल भी नहीं रहता हवा हो जाता हर सोलह सेकंड में ड्रग्स के नशे वाले संपर्क से दूसरा लड़का भागता हर बत्तीस सेकंड में कुछ उम्र लायक लड़के लवर लवरी के चक्कर में स्कूल से भाग जाते क्रिमिनल खो के फिर मरते मारते हर अड़तालीस या बयालीस सेकंड में चौथे प्रकार का लड़का अर्थात एक मिनट में चार लड़के हो गए तो एक घंटे में कितना हुआ 240 24 घंटे में कितने लड़के हारा हो जाते और उठाई धार धार धार कर दिया पुलिस पकड़ती है बोले तुम पर केस होगा तुमने मर्डर कर दिया बोले वोट मर्डर आई डोंट नो डों तुमने पांच मर्डर कर दिया बोले मैंने तो टीवी में देखा था तो देखा में निशान भी लगता है कि नहीं मैंने ट्राई किया बस इसमें क्या हो गया इतने मनमुख और हवाई छोड़े दुनिया के धनाट्य लोग 25 इस समय अमेरिका ने घोषित किए 25 लोग उन पच्चीसों में सबसे ज्यादा धनाट्य बिल गैड्स कंप्यूटर कि जो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग और बड़े बड़े कंप्यूटरों कंपनी का वो मालिक है बिल गेट्स उससे पूछा गया कि अमेरिका का भविष्य क्या है बोले भविष्य तो ये है आने वाला जनरेशन दिशा शून्य है एक घंटे में 240 लड़के हमारा अगर खो जाते हैं। उस देश का क्या भविष्य बताऊंगा जॉर्ज डब्ल्यू उश बार बार अपने भाषण में कहता है कि अमेरिका के युवक युवतियां कंप्यूटर और साइंस में आगे बढ़ो साठ टका बड़ी बड़ी पोस्ट पर हिंदुस्तानी पहुंच गए तो हिंदुस्तान में मातृदेव बाबा पितृदेवू आचार्य देवो बाबा अतिथि देवो भव इस परंपरा का जो हिस्सा है उसी कारण अपने बच्चे चमक रहे जिन्होंने भी माना है वे थोड़ी श्रमी रहे परिश्रमी रहे श्रमी संयमी कुछ सदाचार्य रहे तभी मुझे पुष्ट भी जाता हाँ मेरे का युवक इधर आकर ऊंची पोस्ट पर बैठ जाए मुश्किल है यही इधर वाले उधर पहुंच जाते कितना मुश्किल है बड़े देश का इधर आकर भी छोटे बोलते गरीब देश है तो गरीब देश में भी ऊंचे परिश्रम के बल से नहीं पहुंचते बल्कि दूसरे ढंग से कोई याद तो जितना जितना इंद्रिय संयम मनोनिग्रह बुद्धि परमात्मा में विश्राम थे उतना, उतना आदमी हर क्षेत्र में सफल हो जाता है इंद्रिय संयम के बिना समरहित विश्राम नहीं मिलता आलस्य हो जाता है निद्रा हो जाता से बैठे मिश्रा बनी उधर गया हो कुछ न करना भगवत विश्रांति भगवत विश्रांति विश्रा से भगवत सामर्थ्य आता भगवत सामर्थ्य आए ऐसी इच्छा से भगवत विश्रांति नहीं मिलेगी जैसे नींद करना सबके लिए सहज है नींद करने में सबका अधिकार है श्वास लेना सबका अधिकार है, ऐसे परमात्मा में विश्रांति पाना परमात्मा प्राप्त करना सबका अधिकार है लेकिन अब आगे विषय इंद्रियां और शरीर को मैं मानकर इसमें बड़ा होने की जो बेवकूफी है बुद्धि में उसने लोगों को तबाह कर दिया खप गए बिचारे देहास आद्य शंकराचार्य ने कहा गलते देहाध्यास विज्ञाते परमात्मी यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समान है देहाध्यास भी से गल जाए परमात्मा विश्रांति मिल जाए जहां जहां मन जाए समाधि तब तक मन के कहने में नहीं आना चाहिए जब तक ब्रह्म वेता गुरु ने हमको गुणातीत नहीं बनाया हमारे बाल बढ़ जाते दाढ़ी बढ़ जाती तो हम गुरु जी को चिट्ठी लिखते के बढ़ गए खुज लिये आज्ञा हो तो मुंडन करा दो नहीं तो थोड़ी छटाई करा दो गुरु तो जी चिट्ठी भिजवाते तब में फिर बाल मुंडन की आगे आती तो मुंडन खड़ा था और थोड़े कम करा लो तो कम करा था अगर मन में आता ऐसे ही करने लग जाता दिशा में तो दिशा में तो और लोग भी रह रहे हैं और गुरु जी के तो और लोग भी शिष्य थे कहने को शिष्य थे लेकिन मन के ही गुलाम थे हमने कही तो गुलाम के गुलाम बने इसे तो गुरु का गुलाम बनाओ मन, मन को मन तो अपना गुलाम है लेकिन वो मन जो कहे ऐसे ही करने लगे तो गुलाम के ही गुलाम बनते ना सभी लोग गुलामों के गुलाम हैं। कोई बिरला है भाई का दरबार चल रही थी और मस्त संताकर सामने राजा के सामने टांग पट टांग चढ़ाकर बैठे तो राजा को बुरा लगा लेकिन मुझे माना इतना हलकट नहीं था कि महात्माओं की कोई जल्दी से निंदा कर ले महात्माओं की अवहेलना कर ले मंत्री को बोला कि महाराज जी को प्रार्थना करो कि राजदरबार है यहां जगह टांग पे टांग चढ़ा के राजा के सामने बैठना राजदरबार का अपमान माना जाता है महाराज जी को विनती करके आओ तुम मंत्री गए महाराज को बोला तुम तो महाराज ने कहा राजा से पूछो वो गुलाम के कहने में है कि गुलाम उसके कहने में राजा अगर सचमुच में गुलाम राजा के कहने में है तो सचमुच में राजा है लेकिन राजा गुलाम के कहने में चलता है तो फिर मेरा पूछ क्या हो तो राजा भी कितना ईमानदार रहा हो त्मा ने प्रश्न पूछा कि तुम गुलाम के कहने में हो कि गुलाम तुम्हारे कहने में तो राजा ने देखा तुम मेरे को तुझे सम्मान में आता ऐसा करता हूं तो राजा सिंहासन से खड़ा हुआ महात्मा के पास आए बोले महाराज गुलाम के कहने में मैं चलता हूं तो बोले राजन तो तुम तो गुलाम के गुलाम हुए फिर मेरे पर तुम्हारा हुक्म कैसे चलेगा बोलो मेरे कहने में गुलाम है अर्थात मन मेरे कहने में और आप मन के कहने में राजा कोई पुण्य आत्मा था सतमात्र को लग जाता है अपने को सुधारने में लग जाता है लेकिन जो वास्ता का गुलाम होता है ना उसको लपते हुए भी टिकता नहीं वास्ता उसको उड़ा उड़ा के ले जाती राजा ने कहा जब महाराज हम गुलाम हैं तो राज क्या करें इस सिंहासन पर तो आप ही विराज है हम आपके चरणों में हमें दीक्षा दीजिए और जंगल भेजिए इंद्रियों को संयत करूंगा मन को धीरे धीरे लगाम डालने की जो विद्या होगी आपकी फिर अपने आत्मा परमात्मा में समता में आकर श्रम रहित अहंकार रहित शोभ जन्म मृत्यु से पार पद में पहुंच जाऊ महाराज राजपाट की बलि दे दी लेकिन अपनी आत्मा की बलि नहीं थी आप संसारी लोग क्या करते क्या आत्मा की तो बलि देते दे थे, थे और राजपाट धन मकान नौकरी खप गए आत्मा परमात्मा को पाए बिना दूसरी चीजों में लग जाते हैं वो समझो आत्मा परमात्मा की बलि दे रहे हैं तो उन्हीं की बलि चढ़ती रहती है चौरासी लाख जन्मों में मेरे गुरु जी की बड़ी खासियत थी मेरे गुरुदेव की चौरासी साल की उम्र 20 साल की उम्र में ईश्वर साक्षात्कार 16 साल की उम्र में तो अच्छी खासी समाधि हो जाती थी खाली बारदान भर जाए 15-16 साल की उम्र में तो खाली बारदान भर गए के, इतना संकल्प बल 20 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार ऐसे महापुरुष चौरासी साल की उम्र में बिना सत्संग के भोजन नहीं करते एकांत में रहते नैनीताल के जंगल में कोई सत्संग सुनने वाला नहीं है तो मेरे को और दूसरे दो को बुलाएंगे मैं पढ़ूंगा और गुरु जी सुनेंगे वशिष्ठ हो उपनिषद हो फिर थोड़ा व्याख्या भी सुना देंगे कृपा करके नहीं तो सुनेंगे जैसे स्नान शरीर को स्वच्छ रखता है, हैसे सत्संग हमारे मन को स्वच्छ रखने का एक अद्भुत साधन कुछ लोग सत्संग पढ़ते हैं लेकिन वो नोट करके दूसरे को सुना दिया गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं नहीं मेरे गुरुजी जी तो सत्संग सुनते सुनते विश्राम पाते थे यहां तक कि मेरे गुरुजी 88 अट्ठासी साल के हो गए मैंने अपनी आंखों से देखा हरिद्वार में एक जगह पर पंचदशी का सत्संग चलता था 20 25 होता गुरुजी प्रवचन करते तो हजारों लोग उनके चरणों में आ जाते लेकिन गुरुजी जी का सत्संग चलता था वहां जाके बैठ जाते वो तो सत्संग करने वाला महामंडलेश्वर को पता चलता लिला सामा पाई ये। बैटे बैटे। है तुम्हें लाशा बाप आइए आइए बैठिए बैठिए ठीक कहते सामने बैठ जाते श्रोताओं के साथ कितनी बहादुरी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए मरने वाले शरीर के मान की चाह आदमी को बेईमान बना देती कितनी बेईमानी करते मेरा मगन्य हो मेरा छुगन्य हो मुझे दैत्य कितना बहादुर मेरे देव कितने बहादुर शबरी विलन कितनी बहादुर दैत्य कितने बहादुर पहलाज कितने बहादुर जो मनमानी भक्ति करता है वो क्लेश पर क्लेश सहता है ऐसा पुराण में अभी पांच सात दिन पहले हमने पढ़ा सुना मनमानी भक्ति करने से क्लेश पर क्लेश सहता है व्यक्ति इसलिए शास्त्रीय और गुरु अभिमुख भक्ति ही क्लेश नाश नहीं होती जैसे लोग पैदल ही पैदल जाते आठ आठ दिन तक फिर पान मसाला भी खाते जाएंगे चाय भी पीते जाएंगे भक्ति तो है उनमें लेकिन बिचारों का क्लेश ही क्लेश धूप लगी नंगे पैर ऐसे इधर सुबह आकर अगर हम चुप नहीं कराते तो ये भी मनमानी भक्ति चे चे छूसरों के लिए गड़बड़ी पैदा करती अपने आप शक्ति नाश होती इसीलिए गुरु और शास्त्र के अनुशासन में रहने वाली भक्ति क्लेश नाशिनी होती इसी कारण शास्त्र में कहा होगा गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल तो हम तो गुरु कृपा की प्रसादी तो के लिए बाल कम कराने होते तो गुरु क्या आगे मांगते भाई मन क्या पता कैसे मनमानी भक्ति में लग जाएंगे तो कहां जाके पटक देगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बाल कटाओ तो मेरे से पूछते रहो ये तो आप भी थक जाएंगे मैं भी थक जाऊंगा और आप बाल आपके कितने बड़े हो जाए लेकिन हमने उसका फायदा उठाया क्योंकि हमें तो दूसरा था नहीं गुरु के साथ सीधा संबंध था मानसिक रूप में भी था और पत्र व्यवहारिक रूप में भी था हमको तो बहुत जल्दी फायदा हो गया फिर लगता था कि हाँ गुरु की प्रसाद फिर लगता है फिर जान के ऐसी जगह पे जाते कि अपमान होता ही था देखो कोई धारिया रख देता गला काटने का हथियार गले पर खेचू खेचू मैं तेरी मर्जी बो रहा हूं हथियार उसका गिर जाता था माफी ले लेते थे ऐसी ऐसी जगह जाते आध्यात्मिक जगत की महिमा अद्भुत है जदल लदो मु आत्तम हीरो जग थीरो सवा कसीरो जब आत्महीरा मिलाने दो जब जगत सवा कोडी का हो गया पूरी दुनिया और ऐसा आत्महीरा सभी के पास है कोई भी उसे वंचित नहीं श्रम साध्य जो भी है वो नश्वर है जगत का जो भी कुछ मिलता है श्रम से मिलता है नाश हो जाता है और परमात्मा विश्राम से मिलते हैं और अविनाश तो बाबा जी प्राणायाम करते हैं इधर आते हैं ये भी तो श्रम हुआ वो तो श्रम के जगत में बुरी आदत पड़ गई है तो बुरी आदतें मिटाने के लिए श्रम है परमात्मा पाने के लिए श्रम नहीं है अब सुन रहे क्या श्रम है बैठे शांति में क्या श्रम है? मिठाई बनाने में श्रम है मिठाई पचाने में श्रम है शादी करने में श्रम है और संभोग करने में श्रम है और उसके बाद जड़ता आ जाती है। इसमें संभोग जैसा श्रम नहीं है शादी जैसा श्रम नहीं है और सब के बाद जड़ता नहीं आती चेतनता था सभी का में ये जो हिलना है न लोलक की नहीं ना मन नाहींगर लग गया ना जिस बात में उसी में फिर रमता रहेगा इसे ये नाथ संप्रदाय की तंक विद्या का एक अंश है एक महिला है प्रसिद्ध उसके जीवन में इसकी आदत है जिस किसी को गले भी लगाएगी और भी वो हिलती रहे तो ये टंक विद्या के एक अंश है ये बात आत्मज्ञान कुछ और चीज है इसका भी अपना प्रभाव है थोड़ा हमको तो हिले डुले बिना ही खजाना जो खुला है तो फिर हम ऐसा नहीं करते थे तुम्हारे को किसी को देखता हूं लग जाए तो फिर हम हम भी ये सब करते थे मेरे पास तो सब प्रकार का माल है जैसा ग्राहक है उसको मिल जावा